2014 गुरुवार मकर संक्रांति का दिवस है और हर हफ्ते कार्यश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है अभी अभी माता जी का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ है उन्होंने मेल भेजी है जिसमें उन्होंने यहाँ के सब लोगों के लिए शुभकामना आशीर्वाद भेजा है साथ ही साथ उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि जो हम यहाँ पर नोट्स बनाए वो पब्लिश हो सकें उसके लिए उन्होंने शुभकामनाएं भी भेजी पिछली बार हमने बाबा चांगदेव के बारे में बात करी थी उसी संदर्भ में जब हम उसको तेजी से पढ़ गए शायद एक बात सब लोगों ने नोटिस नहीं की उसमें जो संदर्भ था हमारे गुरुदेव का ही था जिनको हम भी बरसों तक ये नहीं जानते थे कि उनको किस नाम से जाना है। तो हम लोग उनको आसोफा सरनेम से बुलाते हैं आसूफा बोलते हैं बोलते शर्मा है लिखते शर्मा है लेकिन आसोफा नाम से बुलाते हैं और हम सब का उनका प्यार का नाम उनका आपसा है तो हम लोग उनको आपसा ही बोलते हैं और वो मूलतः राजस्थान के जोधपुर के जोधपुर जिले के आसोप ग्राम के रहने वाले हैं इसलिए उनको आसोपा कहा जाता है और वो पूरे जीवन बाबा चांददेव की ही भक्ति करते रहे ये बात हमको अभी अभी पता चली इसके पहले बात इतनी गुप्त थी कि उनके जो 25-30 साल से जो दीक्षित शिष्य उनको भी नहीं मालूम थे हमको भी नहीं मालूम थे उन्होंने अभी अभी जो है बात कही उससे दो तो बातें पता चली जीवन भरे उन्होंने बाबा चांदी करी और जीवन भर उनका जो मंत्र जिसको उन्होंने जाप किया वो मात्र चंगा शरणम ही बोलते थे हमेशा। इसके अलावा उनको उनके गुरुदेव किस नाम से बुलाते थे ये भी हमने जानते थे लेकिन आज ही हमको मालूम पड़ा कि जो उसमें लिखा था बावरा बाबा कुरदेव को ही बावरा बाबा तो ठीक है जानकारी हमारे लिए बहुत तो उपयुक्त थी और लेकिन इससे बड़ी बात ये थी कि उसमें जो विशिष्ट जानकारी दी गई थी अद्वैत संबंधी वो बेहद कीमती है और जो हम जिस दर्शन की पर चर्चा करते हैं उसी दर्शन का सार है हाँ। कि ब्रह्म से ही सब कुछ बना है और ब्रह्म में ही वापस सब है और हृदय में बिना छत निश्चल हृदय से सहज सरल बाबा के चरणों की स्मरण करते हुए अगर हम कोई कार्य करते हैं तो कर्म फल से मुक्त होता है उसको तो कर्म फल का भागी नहीं बनना पड़ता है बहुत ही विशिष्ट बात है तो कि कर्म का रहस्य ही यह है कि जो कर्म करने के पीछे जो इंटेंशन होता है वही फल का जनक होता है जब हम कोई कर्म बिना किसी इंटेंशन के करते हैं यानी बिना किसी प्रतिफल की इच्छा के या उस प्रतिफल में किसी विशिष्ट चीज की कल्पना या आग्रह के बगैर हम जो कार्य करते हैं या जो कार्य हम ईश्वर को समर्पित कर देते हैं वो हमारे लिए पार्णा पार्णा पार्णा नहीं है। गीता का भी उपदेश है बाबा चांददेव की वाणी में भी यही बात है और हम लोग भी यही बात सुनते हैं जो कर्म करते हैं तो हम कर्मफल के क्या अधिकारी तभी होते हैं जब हम कार्ममल से युक्त हो हुँ। कार्ममल आनोमल से क्या होता है आनोमल अज्ञानता का दूसरा है। तो है। हमारे अपने शिव स्वरूपता का बोध न होना अपने आप को एक सीमित जीव मानना यही आनोमल है से कार्ममल पैदा होता है जब तो हम उस सीमितता के दायरे में जो काम करते हैं तो दृष्टिकोण से करते हैं काम हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं कुछ शरीर के पोषण के लिए करते हैं कुछ दूसरे के विनाश के लिए करते हैं इस प्रतिस्पर्धा में हम सदा से बंद होकर कर्मफल के अधिकारी होते एक अच्छा सा संदेश था उस संदेश को हमने सब हम अपने के अंतिम चरण में और हमारा पहला जो प्रयास था आज से पांच साल पूर्व सा। तो दूसरा प्रयास अगले सप्ताह तो इसका आपस में डिस्कशन यानी कार्यशाला की तरह करने की कोशिश करेंगे आप सबका सहयोग होगा तो हम उसको निश्चित रूप से कोशिश करेंगे कि हम आपस में उन कठिनाइयों पर बात करें जो हमारे जीवन में उनको महसूस होती है और कैसे हम उस शिवसूत्र को आत्मसात कर सकते कई कठिनाई आपको महसूस होती है। और तो से हमारे, हमारे साथ है। माता माताजी अभी हमारे साथ प्रभादी माता जी हमारे साथ हैं तो ऐसी परिस्थिति में हमारी किसी ऐसी कठिनाई जो हम लोग नहीं समझ पाए उसका हल करने के लिए हम उन लोगों से आग्रह कर सकते हैं के लिए है जो आध्यात्मिक जीवन को देना चाहते हैं लेकिन उन्हें दिशा से का कोई अनुमान नहीं है न ही उनके लिए अपनी चेतना को पहचानना न सरल है कई उदाहरणों से कई दर्जों से अपनी चेतना को कैसे पहचान क्योंकि आणोमल का मूल उद्देश्य होता है अपनी चेतना को पहचानना क्योंकि जब हम अपनी चेतना को पहचानते हैं तो हम फिर आपकी अपनी चेतना जिसके द्वारा हम ये सब कुछ प्रकाशित है हम हमारे शरीर प्राण और न केवल इतना बल्कि समय अंतरिक्ष और सब कुछ जो कुछ है वो आपकी चेतना का ही विस्तार है ये समझना थोड़ा सा कठिन है इसीलिए संतों ने छोटी छोटी बातों में यह बातें कही है कि कस्तूरी तुम्हारे भीतर है और हम उसको बाहर खोजते हैं कस्तूरी की गंध कस्तूरी मरक को बावला कर देती है और वो उस कस्तूरी को खोजने के लिए दुनिया भर में भटकता है ऐसे ही हम हैं जो ईश्वर की खोज में पूरे संसार में भटकते हैं कभी तीर्थों में ढूंढते हैं कभी नदियों में ढूंढते हैं कभी मंदिरों में ढूंढते हैं कभी मस्जिदों में ढूंढते हैं गुरुद्वारे में ढूंढते हैं उसको ढूंढ रहे हैं जो हमारे भीतर है हमने कुछ कृतियाँ बना दी जिनका नाम हमने दे रखा और उन्हीं कृतियों में हम देवता को हैं कि जो एक कृति है जो हमने नहीं बनाई वरण जिसको हम ढूंढ रहे हैं उसने बनाई वो हमारी अपनी स्वयं की कृति में स्वयं को देखना स्वयं को खोजना सबसे कठिन अंतरिक्ष में खोज सकते हैं जब ये बात उल्टी दिशा में खोजने की आती है तो हम कों पहरे हो जाते हैं कुछ भी समझ में नहीं पड़ता कि कैसे बोलें क्या करें लेकिन ये खत्म नहीं होती क्योंकि वो जिस दिशा में खोज रहा है जिसको खोज रहा है वो उससे उल्टी दिशा में खोजे चले जाता है क्योंकि वो लगातार केंद्र केंद्रित खोजने वाले नहीं खोज कौन खोज रहा है हम मंदिर देवालय बना देते हैं हम बनाएं है। लेकिन ये भूल गए जो कुछ भी ईश्वर है उनकी प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा करने वाले की वजह सेकर चट्टी तुम ईश्वर की जिस था, था। या म बात बताश्रम में कोई नहीं आए, तो इस आश्रम का क्या है? है, इसकी ये या इसमें रखे इसकी किमत इस उन साधकों तो, तो पर एक आपस मिल में मिलकर बैठ के प्रयोगशाला है है। और दिए दिए प्रयोग करने वाले है। तो प्रयोग को महत्व देता गया उसका प्रयोग के लिए जो उसके सिद्धांत है आज भी हमारे लिए कारगर है आध्यात्म की वास्तविक दिशा प्रयोगकर्ता की है खोजने वाले की है यात्रा करने वाले की है ये क्यों पाय का पहला पूर्ण ये तो है क्योंकि तो हम तो तो तो तो मन को अभी तो ही समझते हैं कि मेरा मन उदास है तो हम बोलते हैं कि मैं है। मेरा मन प्रसन्न है, है और वो आते तो वो क्या बोलते हैं सुख दुख और बहिर् बनाना ये सुख है ये दुख है ये से बावन की मैं सुखी हूं के बजाय वो उसका सोच विकसित हो जाता है सुख है और इसमें वो अपने आप को उन सब से अलग न तो कहता है कि सुखी ना है सुखी वो सुखी नहीं आनंद है सुख और आनंद का मूल फर्क है कि आनंद का कोई सुख का है। सुख चीज अगर आपको कुछ चीज की जरूरत है भरते ही वो सुख लेकिन तो आत्मा का आनंद जो हमारा लाइफ का आनंद है उसको कुछ विलोम नहीं को समझने का कि हम शक्कर को ले सोचो कल्पना करो कि शक्कर से मिठास हटा दे अब क्या बचेगा जो कुछ बचेगा वो मुर्दे से ज्यादा कीमत नहीं उसकी तो शक्कर में जो मिठास है वही हमें हमारी चेतना है जब वो चेतना खत्म हो जाती है तो फिर वो रामलाल का मुद्दा हो चाहे श्याम उसमें ना कोई अहंकार रह जाता है ना कोई उसका उपयोग रह जाता है इसी तरह शकर में मिठास की तरह हमारी चेतना हमारे होती है। ये चेतना प्राण रूप से उपस्थित प्राण ने श्वास को जन्म दिया तो उस प्राण प्राण की बात जब शुरू होती संरचक इंसान की शुरू होती जो स्वतंत्र शक्ति जो स्पंद है वो प्राण का रूप लेता है प्राण तदनंतर श्वास का रूप लेता है आगे हम प्राण जब योगी पूरी तरह से आत्मस्थ हो जाता है सारी तो खोज की दिशा इंट्रोवर्ट करके अपने अंतर में अंतर यात्रा के चरम पर पहुंचता है। उस समय वो अपने स्वास लेता श्वास, वो श्वास लेता रहता है वो प्राण संबंध क्योंकि उसकी चेतना नहीं प्राण प्राण किया है और प्राण नहीं ही श्वास बन दिया है इसलिए वो सतत श्वास लेता है और शरीर छोड़ने के बाद छोड़ने के पहले वो कहते हैं शिव है, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद वो शिवा शिवावस्था में चला जाता है या शिव सी का हम उस जल को वापस नहीं लाते, तो रामलाल चला गया वही रामलाल अब कब नहीं आएगा वो लेकिन तब जब वो पूरी तरह से आत्म आत्मबोधित है आत्म आत्मबोध से युक्त है जो अपना वास्तविक सत्य जानता है ज्ञान के साथ ही पूर्ण मुक्ति है उसके पहले नहीं। वास्तविक से ज्ञान की प्राप्त, प्राप्त। है आप आरंभिक रूप से हम भी बच्चे को सभी तो ये कहते हैं कि कुछ नियमों में बांधना चाहते हैं बच्चों को क्योंकि से मुक्त हो उन्हें एक जीवन में एक दिशा मिले एक सामाजिक प्राणी बने ईश्वर का ताकि हम इस संसार में कुछ श्रृंखल हो दूसरों का दर्द समझे दूसरों के प्रति संवेदन हो जाए यही हमारे धर्म की मूल भावना उस धर्म की मूल भावना से हम एक अच्छा इंसान बना एक ऐसा इंसान जो आस्था को हृदय में पनपने देता है धीरे धीरे यह आस्था पनपते-पनपते पनपने ले जो वो एक इंसान दूसरों के प्रति संवेदनशील दूसरों के दर्द के प्रति सहिष्णु यही इंसान अब आगे चल के आध्यात्म का सही है और उसी को हम ऐसे व्यक्ति के लिए जब वो जानना चाहता है ब्रह्मांड का सत्य क्या है ईश्वर का सत्य क्या है मेरा सत्य क्या है मेरा अंतिम कर्तव्य क्या है जिसको कहीं मैं मरने के पहले करने से चूप नहीं ले ऐसा न हो कि वो कर्तव्य करने के पहले कोई मृत्यु आ जाए या ऐसा ना हो कि मनुष्य जीवन हो सत्य यह है कि मृत्यु का क्षण चुकी निश्चित रूप से अनिश्चित तो है तो कुछ मालूम इसलिए क्या इस जीवन में हमारा पुरक्षार्थ पूर्ण हो पाएगा इस बारे में हम सब कुछ अंधकार में बिल्कुल तो जानते पुरुषार्थ पूर्ण हो पाएगा लेकिन ये तय है वो तो सुकून देने वाली बात है कि जैसे कृष्ण जी, ता जी ने का है कि अगर तुम योग प्रश्न हो उसके बाद में अपनी यात्रा वहां से जारी रखो तो मेरे ओर आने कृष्ण बोलते हैं कि मेरे ओर आओ सर्वधर्म परित्येज मामे कम शरणमृत धर्मों को ऐसे धर्म की बात नहीं कर रहे हैं कृष्ण संसार में तुम जितनी भी क्रियाकलाप करते हो मेरे नाम से आरती करते हो पूजा करते हो तीर्थ पे जाते हो इन सब धर्मों को छोड़ो तो। और एक मात्र मेरे शरण में और वो ये भी कहते हैं गीता में कि हजारों में कोई एक है जो मेरी ओर आएगा और वो जिस कर्म में तत्पर है जो कर्म है उसके मन में भेद बुद्धि मत डालो इसलिए यह मंगल विधान है घूम फिर क्यों आएगा मेरे पास एक जल है जो बरसात के रूप में किसी ग्राम में नगर में गिरा वो जल सीधे सीधे समय गिर के तुरंत ही पहुंच सकता है या किसी बोतल में हजार साल तक बंद रहने के बाद भी पहुंचेगा लेकिन पहुंचेगा तो वापस आता ये तो है। इस बीच में उसके मन में भेद मत डालो उसकी यात्रा लंबी है तो लंबी रहने दो दिखाओ लेकिन बिल्कुल भी नहीं यही कृष्ण का है। तो मीठा की तरह हमारे भीतर जो चेतना उपस्थित है जिसने हमारे प्राण पैदा किए जिस प्राण ने हमारी श्वास पैदा की हम श्वास के कारण प्राण और प्राण के कारण चेतना को खोजते और यही हमारा मूल खोज है। करण शक्ति स्वतः अनुभव पढ़ा था उसके आगे करें शक्ति स्वतः अनुभव आए आपका अपना अनुभव क्रिएशन का है ही क्रिएशन यानी रचना आपने स्वप्न में देखा ही है कभी आप कार चला रहे हैं तो कभी हवाई जहाज में रहे हैं जब तो आप कार चला रहे हैं जंगल में चले गए तो क्या वहां कोई सांसारिक कार तो तो जंगल लेकर जंगल में कार आपको रोका आपने तो बोला तुम भी बैठ जाओ तो ये सब क्या है ये आपकी अपनी क्रिएशन है स्वप्न में आपने कार भी बनाई जंगल भी बनाया एक और व्यक्ति बनाया ये सब कुछ है आपकी क्रिएशन क्योंकि वहां पर वास्तव में तो कुछ है नहीं आपके स्वप्न में सचमुच में या सचमुच जिसको बोलते हैं आप सांसारिक रूप से जैसे हम जागते हुए कहते हैं कि एक दूसरा व्यक्ति है तो प्राणी जो माता आपके है में अगर आप आग नीच के शहर में बैठे जा रहे हो और किसी व्यक्ति को देख रहे हो तो आपके पास में बैठा हुआ व्यक्ति उसको नहीं देख सकता आपकी क्रिएशन है आपके स्वर्ग के अंदर है आपके ब्रह्मांड के अंदर है, आपने ब्रह्मांड का निर्माण किया जिसके अंदर आप लेकिन संसारिक प्रमे सब उपलब्ध जैसे इस जगह पर स्वप्न तो तो दे में देखा गया प्रमेय हमारा व्यक्तिगत है, करण शक्ति यानी पावर तो तो तो अनुभव हर व्यक्ति का निजी अनुभव है हम उस अनुभव को समझ नहीं पाते इसलिए जागरूकता बढ़ाए क्रिएटिव पावर आप जागृत अवस्था में भी प्राप्त कर सकते यही सूत्र कहना है कि चेतना के प्रति जागरूकता की कमी के कारण क्रिएटिव पावर से अलग कर दिए जाते हैं माया हमें सतत आणो मन के द्वारा अधूरेपन का एहसास कराती है। उस अधूरेपन में हम अपने पराय की भिन्नता के कारण साथ करते वो हमारे कार्म मन होता है तो पर ना या अगला है? कि जब हम बहुत शांत चित्त ध्यान से बैठते हैं उस समय हमें एक चेतना का अनुभव तो उस अनुभव को तो बाकी की तीन अवस्थाओं में आरोपित करना चाहिए उसमें वो बीज डाल देना है सचमुच में वो तीनों अवस्थाएं चेतन काशी रूप में जागृत स्वप्न तीनों चेतन के ही रूप लेकिन उसके बाद हमको भिन्नता की तरफ तो हमको तीनों में जागृत स्वप्न स्वीकृत तीनों स्थितियों में उसी चेतना के अनुभव को विस्तारित करना चाहिए इसके पहले एक बीसवा सूत्र पढ़ा था चतुर्थम तेलवद आशिक चौथी स्थिति दूर स्थिति को तीनों स्थितियों में तेल की तरफ फैलाना चाहिए यह उससे आगे की बात है कि उसमें वो है ही उसको हमको विकसित करना चाहिए नींद में भी वो चैतन्य है जागृत में भी है स्वप्न में भी है हर जगह वो चैतन्य है उस चैतन्य का सतत चिंतन करने से वो चैतन्य जागृत इसका अगली बात है कि हमको तीन का ध्यान है। दो का ध्यान हमको अक्सर रहता है जैसे आप चल रहे हैं तो दहना पैर बहिना पैर उठ रहे हैं तो बैठ रहे हैं उठने बैठने का ध्यान आता है चलने फिरने का ध्यान आता है एक पैर का दूसरे पैर का ध्यान आता है लेकिन हम तीसरा का भूल जाते तो हमको इसी सूत्र का ये मतलब भी है कि हमने अपना ध्यान तीन तरफ एक साथ लगाना चाहिए इसको ओशो बोलते थे थ्री एजेड अवेयरनेस ट्रिपल एजेड अवेयरनेस जहां एक धारी और दुधारी तो हमने सुनी है पर ये तीन धारों वाली बारी किसे अवेयरनेस जो हमारी चलने पे जब हो तो बाएं पैर पे और दाएं पैर पे तो हो लेकिन जब ये पैर बदलता है उस पर नहीं होती श्वास अंदर खींचने पे होती है श्वास बाहर निकालने पर भी हमारा ध्यान होता है लेकिन जब श्वास पलटती है उस समय हमारा ध्यान नहीं होता तो उस जगह पर ध्यान करना सबसे महत्वपूर्ण है यहां तीन जगह ध्यान हो जाएगा श्वास लेने के मध्य में श्वास निकालने के मध्य में और श्वास का बदली होती है निकालने से लेना शुरू होता है या लेने से जब निकालना शुरू होता है दाहिना पैर जब रखते हैं और बायां शुरू होता है या बायां रखते हैं दाहिना शुरू होता है उस समय तो जागरूकता बढ़ा दें तो हम चेतना अनुभव कर सकते ये कड़िया हैं, जीवन अनुभव की कड़ियां हैं यह सिद्धांत शुरू में गौतम बुद्ध ने दिया था कि जीवन सिद्धांत कि जीवन अनुभवों की कड़ियाँ हैं एक अनुभव समाप्त तो होता है दूसरा शुरू होता है और दोनों अनुभव जिस धागे से जुड़े हैं उसी का नाम चेतना है गौतम बुद्ध कहते थे कि जो दो अनुभव जिस धागे से जुड़े हैं उस धागे का नाम ही चेतना है और यह धागा अनवरत धागा है यह धागा कभी टूटता नहीं आप कहोगे नींद में तो हमारा धागा टूट जाता होगा नहीं टूटता आप जैसे ही नींद से उठते हो आपको नींद के पहले के सारी बातें याद हैं आपको और आप आनंद से सोए ये भी आपको मालूम है तो चेतना का धागा वहां पर भी था लेकिन वहां पर क्या हो गया था वहां पर आपके जागृत के अनुभव शांत हो गए थे आपका मन तो जाग रहा था सपने में गहरी नींद में मन भी शांत हो गया तो मन बुद्धि अहंकार तीनों शांत हो जाते हैं वहां पर जो हमारा अंतकरण है उसमें स्विच ऑफ हो जाता है उसमें बिजली जाना बंद हो जाती है और उसके बाद हम जब जागते हैं तो हम अगर चित्त होते हैं ऐसे यह बता कि चित्तम मंत्र आत्मा चित्तम इसका जो तीसरे आणु उपाय का पहला सूत्र है आत्माचित्तम है ना हम क्या समझते हैं कि हमारा मन ही हमारी आत्मा है हमारा मन ही हम है अगर यह सत्य होता तो मन के शांत होने के बाद बुद्धि के शांत होने के बाद फिर हम किस धागे से जुड़े होते हैं? कैसे जागने के बाद हमको पुरानी बात याद आ जाती है? अगर वहां पर एकदम कट ऑफ हो जाती जिंदगी और फिर नए सिरे से जिंदगी पैदा तो फिर हम फिर नए सिरे से पैदा होते हैं। अगर हम रात को सो जाते हैं तो हमको कैसे स्मरण होता था कि यह काम करना रात को सोच शुरू हो रात भर हमारी चेतना जाग उस समय हम चाहे गहरी निद्रा में तो, लेकिन चेतना का धागा बना हुआ था तो चेतना का धागा वो है जो जीवन अनुभवों की कड़ियां पिरोते चले जाता है लेकिन उनमें से चेतना कभी खत्म नहीं होती कभी वो धागा टूटता नहीं ये धागा सचमुच में जीवन बदलने के बाद भी नहीं टूटता जैसे हम कुछ भी करें इसके बाद हमारा जीवन शांत हो जाए लेकिन नए जीवन पर वही धागा फिर आगे बढ़ता है चेतना का धागा वही है जो अंतिम तौर से आपको अपने गंतव्य पर ले जाएगा जैसे बहुत कोई गोताखोर रहता है तो कमर पर एक धागा बांध लेता है तो आधा किलोमीटर नीचे चला जाएगा लेकिन कोई दुर्घटना धागे से ऊपर खींचा जा सकता चेतना का धागा है जो शिव से जुड़ा है शिवावस्था तक ही आपको साथ ले जाएगा कभी साथ नहीं छोड़ेगा इस धागे को अगर हम पहचान लेते हैं। इस धागे से हम अपनी अहंता जोड़ लेते कि यही मैं हूं तो फिर हमारी राह बहुत आसान हो जाएगी क्यों आसान हो जाएगी क्योंकि पहली बात तो यह धागा वहीं जा रहा है जहां हमको जाना है दूसरी बात इस धागे के ऊपर जो घटनाक्रम है उससे जैसे ही हमारा तादाद में होता है हम कार्म फल के अधिकारी हो जाते हैं, क्योंकि हम अपनी सीमितता के साथ जो कार्य करते हैं वो हमारे लिए कर्म फल देता है और यह धागा लंबा होता चला जाता है हमारी राह बहुत लंबी होती चली जाती है इसी का नाम पुनर्जन्म है तो हम इस धागे को कैसे पहचाने वही बोलते हैं त्रिपद प्राण तीन पल जो तीसरा है क्रिएशन डिस्ट्रक्शन क्रिएशन डिस्ट्रक्शन जब डिस्ट्रक्शन होता है तो सब कुछ सिमट के उस चेतना के धागे पर आ जाता है और वहीं से फिर क्रिएशन होता है जैसे हम एक प्रसिद्ध उदाहरण अपन कई बार बात कर चुके चश्मे का किताब का कि जैसे ही हमारे मन में पढ़ने की इच्छा हुई सबसे पहले मैं चश्मा ढूंढता हूं चश्मे की ओर जैसे ही उन्मुख होता हूं भावोन्मुख होता हूं जैसे ही चश्मे की तरफ जैसी उन्मुखता होती है, तो चश्मा का क्रिएशन हो जाता है। चश्मा मिल गया मैंने पहन पहली इस समय चश्मे की स्थिति है। मैं कहा ठीक मेरा ये चश्मा है ठीक से पहन लिया। लेकिन अब मुझे वो किताब देखनी की वो कहां रखी तो जैसे ही मैं किताब की तरफ उन्मुख होता हूं तो चश्मे के संदर्भ में यह लय दशा है इसका डिस्ट्रक्शन है चश्मा क्रिएट हुआ उसकी स्थिति हुई अब यह लय दशा है लेकिन किताब के संदर्भ में ये क्रिएशन हो गया तो एक चीज डिस्ट्रक्ट हुई दूसरी चीज क्रिएट हुई और दोनों के बीच में क्या था? वही चेतना का धागा जिसने इन दोनों को चोट रखा था तो हम इस धाके के सत्य को जानने के लिए इस एहसास को पकड़ने के लिए अगर हम इस तीसरे स्थान पर ध्यान केंद्रित करें तो हमारा कार्य आसानी रहेगा जैसे ही हम तीसरे स्थान पर ध्यान केंद्रित करें अब सत्य क्या है यह चश्मा भी उसी चेतना का विकास है उसी चेतना ने चश्मा बनाया बस तो चश्मा की ओर से तो नहीं आया उसी शिव चेतना से तो चश्मा बना है जब जानते हैं कि पूरा ब्रह्मांड एक ही केंद्र से निकला है जिसका नाम हम शिव रख दें नारायण रख दें कृष्ण रखते हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता नाम तो हमारे अपनी पसंद है तो अपने बच्चों के नाम रखने में आपकी पसंद वैसे अपने भगवान के नाम भी रखने में आपको पसंद है। तो हम उसका नाम कोई नहीं करते लेकिन उसी परशु से ये पूरा ब्रह्मांड बना है तो फिर ये चश्मा कहीं और से तुमने तो ना और फिर ये किताब भी और कहीं से नहीं आई मतलब चश्मा किताब में क्या भेद है वही भेद है जो एक लहर में और दूसरी लहर में समुद्र में जो लहरें हैं उनमें जो फर्क है एक लहर और अगर आप एक कागज की नाव एक रख हैं आप जाती है कि कागज के नाव वहीं वही चली जाती लहरें ऐसे ऐसी चली जाती कागज के नाव ऐसे ऊपर नीचे होते जाती वही स्थिति है उसी लहर का नाम चश्मा और उसी दूसरी लहर का नाम एक किताब है लेकिन जब वो लहर नीचे बैठती है तो क्या कह है समुद्र जब वो ऊपर उठती है तो क्या कह है लहर इसी को हमने पढ़ा था पिछले बार महारथानुसंधान मंत्र विरयानुभव जब इस महान चेतना के समुद्र में उठने वाली लहरें हैं और अब हम अगर ये बात समझ लें गहराई से पूरा ब्रह्मांड एक चेतना की महारथ है महारथ या महासमुद्र है चेतना का महारथ है और उसमें भिन्न भिन्न लहरें उठती उठी मैं भी उसकी एक लहर हूँ आप भी उसकी एक लहर हैं, किताब भी, है, भी, है। भी उसकी एक लहर है चश्मा भी उसकी लहर है एक विचार भी उसकी एक लहर है इस समय भी उसकी एक लहर है और एक उसकी एक लहर है। जो कुछ क्रिएटेड है वो लहर है और लहर की अपनी जीवन है उसके बाद वापस जब नीचे बैठती है तो क्या बोलोगे समुद्र हर लहर को एक नाम दे दो लेकिन जब वो वापस नीचे बैठ जाए कि तो क्या नाम सिर्फ समुद्र तो वही लहर निकलती है एक नाम रूप ग्रहण करती नाम रूपात्मक संसार ग्रहण करती और वापस उस चेतना के समुद्र में बैठती है तो इस तरीके से जो भिन्नता हमको दिखाई देती है कोई तेज लहर आती है कोई तूफान में बड़ी लहर आती है कोई छोटे-छोटे छोटी आते हैं जिसमें बच्चे खेलते हैं लेकिन हर लहर समुद्र से यही अपन बाबा चांददेव वाला जो मैसेज पड़ा था गुरुदेव में जाता ब्रह्मांड समुद्र में उठ लहर उस लहर से इसका कोई उस ब्रह्म से जुदा इसका कोई नहीं ब्रह्म ही उस लहर के रूप में इस क्रिएशन के रूप में लिखता है और उस क्रिएटिव साइकिल के अंत में वो उसी तरह से वापस ब्रह्म में लीन हो जाता है जैसे एक लहर अपना काम करने के बाद जितनी लहर आती है खूब ऊंची ऊंची वापस अपने समुद्र में मिल जाती उसका अपना कोई अलग से वजूद नहीं चाहे हम देवताओं की बात करें विष्णु महेश की बात करें ये सब भी एक लहर है महारथ समुद्र है उसी के एक लहर है तुलसीदास जी उनकी यह बात समझ में आती थी तब तो उन्होंने जग तो देखना हारे, विधि विधिहरी शंभु नचावन हारे तुलसीदास जी ने लिखा है ज, ये ब्रह्मांड जो जगत है जो एक दृश्य है और तुम पैखन हारे उन्होंने परशिव का नाम तुम रखा था मतलब पता नहीं तुमको क्या पसंद तुम रख लो जैसा चाहिए यह बात उन्होंने तुम दिया तुम देखना है यानी इस क्रिएशन को देखने वाले कौन हो वो तुम हो और सत्य यह है कि देखने वाला क्रिएटर होता है आपने अगर एक चित्र बनाया अगर चित्रकार नहीं तो चित्र बनेगा ही नहीं और तुम ही उसको देखने वाले हो क्रिएशन का हिस्सा ही है क्योंकि क्रिएशन एक्चल में दो है ही नहीं इतनी साइंटिफिक बात है कि कोई भी क्रिएशन क्रिएटर के बिगैर नहीं होता और क्रिएटर और क्रिएशन में कोई फर्क नहीं है क्रिएटर क्रिएशन और क्रिएटेड तीनों एक ही तो अभी इस तरीके से हमारे जो तीन चैनल हैं जो ऋषियों ने देखे ईडा पिंगला और सुषुम्ना के रूप में उन चैनल्स में बहुत भविष्य और वर्तमान नाम के तीन समय समय के तीन डिविजन नहीं पे फिर तीन डिवीज़न हुए क्रिएशन के मतलब मैं ये और मेरा ज्ञान जैसे मैंने ब्रह्मांड को देखा तो ब्रह्मांड मेरे लिए यह है उसको देखने वाला मैं हूं और यह देखने की क्रिया उसका ब्रह्मांड का ज्ञान है परसेप्शन परस्यूड और परसेप्टर देखने वाला दिखाई देने वाला और देखने की क्रिया ये जो तीन है यही हमारा त्रिकशास्त्र है त्रिक दर्शन है। ये एक ये अनेक रुपया तीन रुपया एक से जो दो हुआ तीसरा अपने आप बीच में आ गया जब भाई की दुकान जो दोनों को जोड़ने वाला है। जब एक ही था इसको सिंपल भाषा में समझे कि मेरे एक ही दुकान तो दुनिया में किसी से कुछ लेना देना मेरे को किसी तरीके से दूसरे से बात नहीं कर मैं अकेला ही मालिक मैं अकेला ही दुकान का मालिक और मेरी एक ही दुकान लेकिन जैसे मेरी एक और ब्रांच हो गई तब मुझको मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी कि भैया यहां माल खत्म हो गया उधर ज्यादा पढ़ाओ तो इधर भेज दो नौकर फालतू बैठा हो इधर रश जाता इधर भेज दो अब हमको कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी तो यह कम्युनिकेशन का नाम जैसे ही वो अकेला था उसको कोई इंद्रिय की जरूरत नहीं थी लेकिन जैसे ही वो एक से अनेक हुआ उसको कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ी इसी बात में परसेप्शन तो परसेप्शन तो परसेप्शन और ज्ञान ज्ञाता और ज्ञात ये तीन स्थितियां बनी ये तीन भिन्न भिन्नताएं एक ही सत्य की तीन रूप है एक चीज समझने में हमारे कॉमन सेंस को दिक्कत होती है। हमारा कॉमन सेंस यह नहीं समझ पाता कि मैं वो और मैं उसको जो देख रहा हूं ये तीनों चीजें एक ही है तीनों चीजों में भिन्नता ये यह योग्यता पहुंचाता है जब वो ईड़ा पिंगला सुषुमना इन तीनों में अपना ध्यान केंद्रित कर देता है और महाघोर शक्ति इसके इन तीनों में एक साथ प्रवेश करती है और इसको समय को नष्ट कर देती है जब उसको भूत भविष्य वर्तमान का जो आर्टिफिशियल डिफरेंस है वो खत्म हो जाता है उसको भूत भविष्य वर्तमान का डिफरेंस तुम मैं और ये का जो डिफरेंस ये सब समाप्त हो जाता है ये भिन्नता का ज्ञान एकाएक समाप्त शरीर अब हमने अपने भीतर तो कर लिया किन तीनों पर ध्यान केंद्रित करो अपने चेतना को पहचानो यह हमने कहां करा इस चमड़े के भीतर भाई बाहर कुछ नहीं करा। तो करास्टल मैं क्या करा था हमने भीतर की तरफ उन तीन परिस्थितियों को देखा मैं तुम और देखने की क्रिया दाया पेर बाया पेर चलने की क्रिया उसके बीच का स्थिति जहां खाली चेतना है हम इसको लेकिन आप इसके बाद बोलता कि इतना ही नहीं अब इसके आगे भी आपका एक कर्तव्य है वह बताते हैं कि चित्त स्थिति शरीरकरण बाह्य शु जो आप आपने अंदर किया चित्त में जो किया प्रयोग अब इस प्रयोग को बाहर भी दोहराना है आप करना है आप कि बाहरी संसार में भी ध्यान केंद्रित करके चीज को समझना है कि आप जो बाहर देख रहे हो वो भी आपकी चेतना का विकास है अभी हम अंदर तो समझ जाते हैं कि जाग्रत, स्वप्न सुषुप्ति ज्ञान ज्ञातव्य ज्ञाता सब एक ही है ये हमारे भीतरी स्थितियां हैं जाग्रत, स्वप्न सुषुप्ति में भी तीनों में चेतना का भिन्न भिन्न रूप लेकिन तो हम बाहरी तो संसार में जागते हैं और पूरे ब्रह्मांड में देखते हैं कि जो कुछ हमको दिखाई दे रहा है वो भी उसी चेतना का विकास टम फिजिक्स ने भी बहुत अच्छी तरह समझाया रखा है कि बाहर जो कुछ है उसमें प्रयोजन जिसका है उसी की वजह से अगर आपको एक हजार साल पुराना मटका दिखाई देता है मतलब सिद्ध है कि हजार साल पहले कुमार था जिसकी इच्छा हुई मटका बनाने की अगर वो मटका बनाने की इच्छा ना होती या वो कुमार ना होता वो तो तो मटका कहां यानी सीधी सीधी बात है कि हर घटना के पीछे एक चेतना जरूरी है एक चेतन नहीं हो तो कोई घटना नहीं घटेगी मटका बना है मतलब एक चेतन है जिसने उस मटके को बनाया जैसे हम ये चाय पी रहे हैं तो किसी ने यह चाय बनाई अगर किसी ने ना बनाई होती तो चाय नहीं होती। इसके पीछे इस घटना के पीछे कोई तो है जो घटनाकार है तो ब्रह्मांड का जो पहला क्षण था जहां से विकसित हुआ समय अंतरिक्ष उसका भी तो कोई घटनाकार होगा समय बना अंतरिक्ष बना पदार्थ बना इसी घटनाकार का नाम है परशु क्योंकि वो तीनों समय का विकास वहीं से शुरू हुआ भेद वहीं से शुरू हुआ क्योंकि बिंदु में कोई समय नहीं होता क्योंकि अंतरिक्ष नहीं होता इसलिए समय होगा ही नहीं अंतरिक्ष और समय एक दूसरे की जगह रही नहीं सकते एक सिक्के के दो पहलू हैं अंतरिक्ष और समय तो बिंदु में क्योंकि अंतरिक्ष नहीं है समय भी नहीं है तो वो बिंदु स्वरूप था इसलिए वो समयहीन था इसलिए उसको अकाल बोला गया अकाल मूर्ति निर्भह निर्भय अकाल तो उस समय समय का विकास हुआ तो भूत भविष्य वर्तमान वहीं से कुछ एक मेरे है। जो हम तो ये अलग, अलग अलग लहरें है। तो हैं ये अलग अलग बुलबुलें हैं समुद्र में और अपनी जिंदगी ये पूरे है ब्रह्मांड चित्र अभिलाषायद बहिर्गति इसके आगे बात करते हैं यहां पर भी निग जैसे जैसे योग में आगे बढ़ता है उसको कुछ ना कुछ ऐसा प्राप्त होता चला जाता है क्रिएटिव पावर अभी अपन ने बात करी थी कि निजी अनुभव क्रिएटिव पावर हर व्यक्ति का निजी अनुभव है और जैसे जैसे उसकी जागरूकता बढ़ता है उसका निजी अनुभव इस क्रिएशन का इतना तीव्र होता चला जाता है तो कोई रोगी है तो उसको रोग किसी को आशीर्वाद दे देगा तो उसका बिगड़ता काम बन जाएगा किसी का बनता काम वो बिगाड़ भी सकता है लेकिन ये सब करता है जैसे ही वो उसकी बाहर की तरफ कुछ भी रुचि जागृत होती है अब रुचि के अंदर क्या आया पूर्वाग्रह कि मैं ऐसा कहता हूं ऐसा होना चाहिए और जैसे ही पूर्वाग्रह आया वह भिन्नता के ज्ञान में पड़ जाता है जिद्दी कामनाएं उसको बाहर खींच के ले जाती हैं, उसके जो भीतरी अंतकरण की जो अभिन्नता का ज्ञान था उसको छिन्न भिन्न कर देती है तो फिर क्या होता है? अभिलाषा जैसे ही अभिलाषाएं बढ़ती अंतर्मुखता अंतर को तोड़ देती है अभिलाषाओं की बहिर्गति होती है क्या हो जाता है बन जाता है समाव्य का मतलब होता है कि ढोने वाला बोझ को ढोने वाला वापस वो योग की स्थिति में बोझ को ढोने वाला सवा वय कर्मफल वाला है कि अपने कर्म पर, कर्म पर कर्म को थे थे थे चलता है, अब वो जो जो करेगा उसका फल उसको करना पड़ेगा फिर आप कहेंगे कि क्या फर्क है क्या गुरु आपको आशीर्वाद देता है गुरु कर्मफल का भोगी होता है क्या वो अगर आपको शक्तिपात से शिव का ज्ञान दे देता है तो क्या वो कर्मफल का भोगी हो सिर्फ इसका उत्तर हम पहले पढ़ चुके हैं उसको सिर्फ रिपीटेशन है उस बात दो बातें हैं एक हमारे चित्त की इच्छा मन की इच्छा और एक है हमारी शिव की इच्छा शक्ति दोनों में फर्क है शिव की इच्छा शक्ति कर्मफल से शून्य है क्योंकि वो पूर्वाग्रह से शून्य है क्योंकि वो जानती है कि वो सब कुछ मैं ही हूं तो उसके लिए प्रतिस्पर्धा से शून्य है ये से शून्य है पूर्वाग्रह से शून्य है इसलिए वो कर्मफल से भी शून्य है जैसे कि आप तो मेरे को एक सुई चुबा दू ये जान के, के दुख देना है तो आप कर्मफल के भाग लेकिन आप के हाथ से सुई चुबाओ दूसरे कांटे निकालने के लिए तो आपको क्या कर्मफल का भाग लगेगा बिल्कुल भी नहीं लगेगा क्योंकि आप उस वक्त किसी पूर्वाग्रह किसी को न तो आप दुख देना चाहते हो न किसी को सुख देना ना कोई प्रतिस्पर्धा है आपकी किसी से उस वक्त आप अपने ही शरीर में कुछ कर रहे हो वही फर्क है गुरु के शक्तिपात में गुरु के आशीर्वाद में उसकी शुभकामना करुणा में और उस योगी में जो अहंकार हुआ आपको कुछ सिद्धियां दिखाता है या सिद्धि देता है वही फर्क कि मैं आपको एक सुई चुबाऊं तो कर्म-फल का भागी होता हूं मैं अपने आप आपको दिखाऊं तो मैं कर्म-फल का भागी नहीं होता क्योंकि उस वक्त मेरी किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, कोई घृणा नहीं है ना मैं कोई आपको कुछ कष्ट देना चाहता हूं या कुछ देना इस वक्त मैं मुंह मुक्त तो जैसे ही कोई केंद्र में होता है योगी मुक्त तो होता है योगी उस वक्त उसके कर्म उससे अलिप्त रहते कर्म उसको कोई फल नहीं देते लेकिन जैसे ही वो केंद्र से बाहर आता है उसकी बहिर्गति होती है वह कर्मफल का ढोने वाला ढोर हो जाता है सदा प्रमिते प्रमित तत्शायद जीवित लेकिन शिवानुग्रह इसके बाद भी सदा होता है समाप है यानी फिर आप असीम जाते हो यानी जिस बोतल के अंदर आपका जल बंद था वो बोतल टूट जाती है और आप आपकी यात्रा शुरू हो जाती है, कहां की समुद्र की जो बरसों से बोतल बंद था वो बोतल फूट जाती है वो तो हो जाती है क्षय होने का मतलब होता है तो तदारूढ़ क्षय जीव संक्ष उस समय आपका सीमित जीवन वो असीमता की आपका भूत कहने की कदा विमुक्त हो यह तो पति समान पदा अब वो जीवन में कैसे जीता है जिस व्यक्ति की सीमितता टूट गई जिसकी बोतल टूट गई और वो मुक्त जल की तरह अब अभी भी एक चीज रह गई है शरीर होता, चेतना मुक्त हो गई भाव मुक्त हो गया फिर भी शरीर है हमको कुछ थोड़ी सी लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है है ना अभी तो हम कह रहे हैं कि चेतना मुक्त हो गया कल कल करके कह रही है और समुद्र की जा रही है है ना और यह अभी भी शरीर हो रही है ऐसा क्यों समय वो कंजुकी का मतलब होता है कंबल और पर लगने वाला है तो इसका बनावा पंच को कंबल से कि भैया आप कहीं जा रहे हो कंबल को ओढ़ के चलते हो अब ये कंबल पर कभी धूल भी लग गई भी गया समझ दो ठीक है और अंत में में जाएगा उसी तरीके से वो शरीर को भी संभाल के चलता है भाई इसको तब तक चलाना है जब तक ये नैसर्गिक प्राण संबंध है जब तक कुदरती रूप से प्राकृतिक रूप से प्राण से इस शरीर का संबंध है क्यों तोड़े क्योंकि शिव की इच्छा से ही तो उसने शिव ने अपनी शक्ति को प्राण बनाए प्राण से श्वास बनी और श्वास ने इस शरीर को ऊर्जा दी और इस शरीर को चलता फिरता करा तो इस नैसर्गिक प्राण संबंध को मैं कौन होता हूं तोड़ने वाला चले दो। इस शरीर को जो भुगतना है भुगतने दो लेकिन ये क्या है ये खाली मेरा ओरना है भूत कर्म चुकी तदा विमुक्त वो एक्सट्रेमसता सतत एकाएक विमुक्त क्योंकि वो शरीर का आवरण उसके लिए आप बोझ नहीं है और ज्ञान प्राप्ति के बाद उसका कोई कर्तव्य शेष नहीं है और आगामी कर्म उसको कभी कर्म फल से लिप्त नहीं होते हमने बताया था कर्म एक संग्रहित कर्म होते हैं जो आपको कई जन्मों तक फल देते रहते हैं दूसरे होते हैं प्रारब्ध कर्म या जिसको हम प्री डेस्टिनेशन बोलते हैं जो हमारे वर्तमान जन्म निर्धारित करते हैं हमारी स्थिति और तीसरे होते हैं आगामी कर्म यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद अब चूंकि हमको शरीर ढोना है ज्ञान आज प्राप्त तो हो गया मान लो उन की उम्र में और 50 की उम्र में मरना है तो साल भर क्या करेंगे साल भर शरीर को तो धोना ही पड़ेगा और इस शरीर के धोने के लिए कुछ ना कुछ हमारे से कर्म भी होंगे ही तो वो कर्म आगामी कर्म कहलाते हैं और वो कर्म फल के जैसे नहीं होते क्यों नहीं होते ज्ञान प्राप्ति के साथ ही कर्म बीज भस्म हो जाते आपके हार्ड डिस्क फार्मेट हो जाते उस वक्त आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं होता कि जब आपको कुछ भी रिट्राइव कर सको उसमें से कि आपने पाप किया था यह पुण्य किया था सब समाप्त हो गया और अब जो करते हो उसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है वो रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है इसको कभी